यादें मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब मैंने अपने पिता की मेज पर एक किताब देखी थी वो किताब श्रवण के माता पिता के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में थी मैंने उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा उन्हीं दिनों बायोस्कोप में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे उसमें मैंने एक दृश्य देखा उसमें श्रवण अपने अंधे माता पिता को कावर में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है उस किताब और चित्र दोनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया मन में इच्छा हुई कि मैं भी श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करूँ श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है उन्हीं दिनों हमारे यहाँ एक नाटक कंपनी आई मैंने अपने पिता की आज्ञा से हरिश्चंद्र की कहानी पर एक नाटक देखा उस नाटक ने मेरे दिल को छू लिया में उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा हरिश्चंद्र को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी उसने सच ही बोला हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते यह प्रश्न मेरे मन में दिन रात रुकता अपने जीवन में घटी एक और घटना को मैं कभी नहीं भूल पाया उस घटना को याद कर मैं आज भी पछताता हूँ हाईस्कूल में मेरा एक मित्र था कई लोग मुझे कहते उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं उसके साथ मत घूमना मैंने उनकी बात नहीं मानी जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने मेरे मन को बदल दिया छिपकर धूम्रपान करना जैसी आदतों में मैं फंस गया किंतु शीघ्र ही मेरी अंतरात्मा आत्मा जाग उठी अपनी गलतियों के बारे में सोचकर अफसोस करने लगा मुझे लगा कि पिताजी के सामने अपनी गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए पर मुंह न खुला मैंने एक चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया उसमें सारा दोष स्वीकार किया और सजा मांगी मैंने यह वादा किया कि दोबारा यह गलतियां नहीं करूंगा मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी और उनके सामने बैठ गया उन्होंने बंद कर ली फिर चिट्ठी को फाड़ दिया मैं भी रोया मैं उनका दुख समझ सका उन आंसूओं ने मेरे पाप धो दिए उनके प्यार में मुझे बदल दिया पहली बार मैंने अहिंसा के बारे में अपने पिता से ही सीखा मैंने एहसास किया कि सजा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं सत्य के प्रयोग व आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी